भाइयों और बहनों कल तो मैंने आशा से और हर्ष से आपको खबर दी जो आप जानते थे लेकिन उसकी मैंने पुष्टि की और ये बताया कि मुझको उसका समर्थन करने वाले दो तार मिल गए हैं और तार भी उन लोगों से जिनका ये जूनागढ़ की जो लड़ाई चल रही है आंदोलन चल रहा है उसके साथ बड़ा घनिष्ठ था। घनि आज में, में जब अखबार पढ़ता हूँ तो जो मैंने कल दहशत भी बताई थी हर्ष तो बताया लेकिन साथ में मैंने कहा था कि ये सब अच्छा लगता है अगर उसके पीछे कायदे आजम साहिब का हाथ है उनकी दुआ है कि कि ऐसे करना चाहिए। बात देखता हूं वो तो कायदे आजम का हाथ होना चाहिए अब है उसमें उसमें नहीं था ऐसे ही कहना पड़ेगा क्यूँ ये पाकिस्तान की सरकार ने कह दिया तो कायदे आजम ने कहा समल कि के वो कहते हैं कि ये तो वो लोग वो बागी है लूटेरू है ऐसा वो शब्द नहीं उसमें इस्तेमाल हुआ है लेकिन उसका निचोड़ यह इसलिए वो वो हमारे इलाका में घुस गए हैं हमारा इलाका क्यों अकेले नवाब साहब वो तो अभी कराची में बैठे हैं और कहते हैं कि चूनागढ़ की तिजोरी में उन्होंने एक कोड़ी नहीं रखी ये तो भगवान जानता है वो कहें कि रखी है तो, तो रखी है लेकिन आज जो मुझको सुनाते हैं वो अखबार में पड़ी है वो भी चीज की वहां तो एक कोली मिलती नहीं है तो इस तरह से कोई हो सकता है इस तरह से जूनागढ़ का कारोबार भी चल सकता है लेकिन ऐसी चीज है और कल तो ऐसा था कि उनको निमंत्रण दिया गया और उसमें उसका डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा वो तो हाजिर है और पीछे वहां से बुटो साहेब ने उन्होंने भी यही कहा यहां करो वो है तो वो चले गए और उन्होंने हर्ष मनाया। मैंने कहा कि हमें एक अच्छा लगता है हमको कर लेते हैं तो बच्चे खुशी मनाते हैं मनाई लेकिन अब भी तो पता चलता है कि वो कुछ नहीं और वो लोग जो चले गए वो तो बागी बने और एक लड़ाई का का उन्होंने तो कम से कम सामान पैदा कर लिया हाँ वो उदाहरता से पाकिस्तान की सरकार न लड़े वो दूसरी बात है या तो न लड़ सके उससे न लड़े वो दूसरी बात है लेकिन वो कैसे तो है कि आप किसके मुल्क में किसके इलाके में आ गए हैं वो भैसे भुटो कहते हैं हाँ वो तो कहा तो सही लेकिन कहा उसका ये थोड़ा मतलब है कि आपको आना है वो तो आप पर लगाया था कि आप लोग तो आस्ते आस्ते आस्ते हमारे मुल्क में चले आते हैं तो क्या वजह थी कि आप हमारे मुल्क में चले आए और पैसे हमारे मुल्क में घस घूस कर बेच गए हमारे यहाँ कहाँ अशांति थी इस तरह से वो कहते हैं तो मैं तो बस एक घबराहट में पढ़ जाता हूँ घबराहट में तो मैं पढ़ूँ ऐसा तो हूं नहीं लेकिन अभी मेरे पास ठीक उसके लिए लवस नहीं आता है कि मुझको क्या होता है घबराहट में क्या पढ़ना था जो ऐसे वर्षों से कितने वर्षों से है शायद चालीस वर्ष बर, चालीस वर्ष से तो अधिक हुआ लेकिन चालीस कहो तो भी काफी है ना कि सत्याग्रही बना हूँ सत्रह बरस से बना ऐसा कहोगे और वही कहना चाहिए तो साठ बरस से बना हूँ उस आदमी को घबराहट क्या होने का था कोई कुछ भी कहें अच्छा कहीं बुरा कहें गाली दे थप्पड़ मारे मार डाले या तो पर के हार दे, सब जय घोष करें दोनों क्या, क्या असर है? असर तो जो दिल में पड़ा है उसका होना चाहिए तो घबराहट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन कुछ भी है मैं एक विचार में तो पड़ जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है कल एक बात आज दूसरी बात कल तो मैंने बस हवा में बेच गया में अभी तो ऐसा ही कहना पड़ता है और ईसा कहा कि अगर ये जूनागढ़ का हो गया है और वो जिना साहेब का मानस बताता है तो पिछे काश्मीर में, में भी थे और पिछले हैदराबाद में भी थे और हुआ क्या जूनागढ़ में नवाब साहब तो एक एक का तो आज कहीं चलता ही नहीं है ना हैदराबाद में निजाम साहब है बहुत बड़े है। बड़े हैं तो है लेकिन एक तो है ना वो कोई अनिक्षो तो नहीं है वो भगवान तो नहीं है लेकिन प्रजा प्रजा तो अनेक है और वो तो वो चूनागढ़ तो एक छोटा सा छोटी सी रियासत है निजाम वो तो बहुत बड़ी रियासत है इतना इतनी जमीन उनके पास पड़ी है करोड़ों की दौलत उनके पास पड़ी है उनके पास लश्कर पड़ा है वो सब है लेकिन वो सब होते हुए मुझको कोई पूछे कि निजाम में सच्चा बादशाह कौन है तो वो तो निजाम में जो बहुमती है जिसकी जिसकी वो निजाम का बादशाह है वो मैं आज नहीं कहता यहाँ आया तब से मैं कहता आया हूँ निजाम है नवाब साहेब है बीकानेर के महाराज है पटियाला के महाराज है लेकिन उनके जो लोग हैं उनके नौकर है वो कहें कि वो कुछ नहीं है मैं जो कुछ कहूँ ऐसा लोगों को करना है तो तो पीछे वो लोग उनके गुलाम बन गए गुलामी के दिन चले गए अगर वहाँ जगह हिंदुस्तान के एक भी टुकड़े में गुलामी अगर है तो हिंदुस्तान की आजादी की कीमत क्या है कुछ नहीं है मेरी हिसाब से इसलिए मैंने तो एक, एक में हवा में बैठ कर ऐसा कहा की अगर ये ठीक है तब तो पीछे हमारा काम आगे बहुत बढ़ जाएगा और पीछे हमको जो कुछ काम करना है वो हो सकेगा अभी अभी ये तो हुआ लेकिन अभी हमारी उसमें हमारा धर्म क्या क्या क्या हो जाता है आपका क्या? मेरा क्या? और जो जो जूनागढ़ में बैठ गए उनका धर्म क्या है मेरे हिसाब से सीधा धर्म है क्या बड़े वो वहां गए हैं दर्श कर रखे न रखे उसकी तो मुझको कोई बड़ी ही नहीं है मैं तो लश्कर की कोई कीमत नहीं समझने वाला हूँ और न समझूंगा मरू वहां तक मेरे पास वो नहीं बन सकेगी क्योंकि इतने वर्षों से काम किया उसमें कभी लश्कर का न ख्वाब आया न उसकी कोई मदद लेनी पड़ी मुझको और लश्कर का सामना करके उसके बीच में से चला गया और बच गया इसलिए मेरे पास तो वो कीमत नहीं हो सकती लेकिन जो गए हैं उसकी कीमत और तो तो वो वहां डटे रहे के एक वक्त उनके पास ही हो गया उनके साथ वो क्या उनका नाम बनाकर ईश्वर जोन साहब भारवी जोन साहै उनके साथ वो तो उनके प्रतिनिधि है जूनागढ़ के वो कहते हैं और शराफत से कहते हैं मीठी जबान से कहते हैं नम्रता से कहते हैं कि भाई आप वहाँ आ जाओ तब तो हमारा कुछ हो सकता है हमारा तो वहाँ कारोबार बच जाता है और हकीकत यह है के जिस जगह पे वो गए हैं कहता है उनका दावा है दावा अगर गलत है तो वो तो चंद दिनों में साबित हो सकता है कि तो वो कहते हैं कि जिस जगह पे वो बैठ गए हैं वहां की रहियत उनके साथ है मुसलमान हो या हिंदू हो लेकिन ज्यादातर तो हिंदू ही हैं कई जगह पे मुसलमान भी पड़े हैं तकड़े हैं अच्छे हैं भले है तिजारत करने वाले हैं वो सब कहते हैं कि हाँ जूनागढ़ में आप आ जाइए मानिए आप आ जाइए कौन प्रजा आ जाइए कौन प्रजा आ जाइए प्रजा सत्ता प्रजा के नाम से काम करते हुए वो श्यामल गांधी और घुसे गए श्यामल का दास गांधी गांधी का तत्व ज्ञान क्या है उससे मुझको कोई वास्ता नहीं है मुझको इतना वास्ता है कि वो प्रजा के नाम से गया है उसके साथ जो उनके साथी है वो भी प्रजा के नाम से काम कर आज प्रजा के शक्ति के यहां भाग तो वो वो वो वो शांति से उसको जाना ही उसका धर्म है अगर सच्चा धर्म का उन्होंने पालन किया है क्योंकि आज वो प्रजा है आज एक चीज कहती है कल दूसरी चीज कह सकती है वो कहीं पे हमने तो माना था को आप अच्छे हैं अब समझते हैं कि बुरे हैं यहाँ से भाग जाओ तो उनको भाग जाना है वो कोई श्यामलास की मिलकत नहीं हो सकती है न भाई की मिलकत हो सकती है जितने उनके साथ है उनकी मिलकत एक इतनी तरसूवार जमीन भी नहीं है वो है उनकी मिलकत प्रजा की तुम क्यों तो प्रजा के खिदमतार है प्रजा के नाम से काम कर रहे हैं प्रजा के नाम से बुलाइया करें भलाइया करें उसकी हमें पता नहीं है लेकिन प्रजा के नाम से जो कुछ करते हैं वो करते हैं तो उनको तो पूरा अधिकार है वो कह सकते हैं यहाँ की हुकूमत में हम तो आपके साथ रहना चाहते है तो मैं कहता हूँ तो उसके साथ नवाब साहब का जो नाम है वो कुछ काम का नहीं है आज हो सके वो दूसरी बात है क्योंकि तो मैं तो, तो, तो वही चीज कह सकता हूँ कि नवाब साहेब वो तो उनके खादि में नवाब साहेब अगर ये कह सकते हैं तो कह नहीं सकते है उन्होंने कभी प्रजा को पूछा नहीं था जहां तक मैं जानता हूँ लेकिन प्रजा को पूछे जूनागढ़ तो की जो रैयत है उनको पूछे और वो बहुमती से कह दें कि नहीं, हम तो पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान का केश मजबूत हो जाता है, पूरा हो जाता जाता है, है। पूरा जब तक प्रजा ऐसे नहीं कहती है तब तक पाकिस्तान का जो जो केस है वो पक्का नहीं हो जाता है ऐसे मानो कश्मीर है काश् में महाराजा ने तो कह दिया कि आप यहाँ आइए और हम तो अभी अभी भीड़ में पड़े हैं तो आपका लश्कर को भेजें हमको भीड़ में से छुड़ाइए तो भी वो नहीं जा सकते थे लेकिन शेख अब्दुल्ला वो तो वो सच्चे मालिक है कश्मीर के क्यों क्योंकि वो प्रजा के नाम से बोलते हैं अगर वो सिर्फ मुसलमानों के नाम से बोलते हैं तो मालिक नहीं है लेकिन वहां एक भी हिंदू है एक भी सिख है एक भी पारसी है एक भी ख्रिस्ती है तो उनके नाम से उनको बोलना है तब तो मैं कहूंगा कि शेख साहब जो कहते हैं वो प्रजा कहती है ऐसे वो कहते हैं वो नहीं ऐसा कहते हैं कि हाँ यहाँ तो बहुमती मुसलमान है वो तो यही चाहते हैं वो तो बहुमति से ही हो सकता है वो तो मैं जानता हूँ अगर सब मिलकर मुसलमान कहें कि नहीं कश्मीर तो पाकिस्तान में जाए तो कोई ताकत नहीं है कि जो पाष्टी कश्मीर को हिंदुस्तान में रख सकते हैं वहाँ अगरचे लश्कर है और वो कहें कि आप वहाँ से हट जाओ शेख अब्दुल्ला कहें कि यहाँ से हट जाओ उस लश्कर को जिसको भेजा है और महाराजा कहें कि रहो तो लश्कर रह नहीं सकता है मैं आपको कहता हूँ उस लश्कर को ऐसे ही वापिस आ जाना है तो वह तो दोनों ने कहा महाराजा ने भी कहा उसके वजीर है उन्होंने भी कहा और शेख अब्दुल्ला साहेब ने भी कहा और अभी कश्मीर में श्रीनगर में जो जो काम करने वाले हैं वो तो शेख अब्दुल्ला है कल तो महाराजा साहब के वो जेली थे उनके केली थे आज महाराजा साहिब के वो प्राइम मिनिस्टर है और वहां जो जो निजाम वो करते हैं तब तो आज श्रीनगर जिंदा पड़ा है श्रीनगर नहीं तो रह नहीं सकता था वो लश्कर यहाँ से भेजे लेकिन श्रीनगर के मुसलमान है वो मानो के लड़े और वो कहते हैं यहां से चले जाओ तो क्या वो लश्कर यहाँ से गया है जवाहरलाल जी ने भेजा है वो एक एक मुसलमान को भी श्रीनगर में शूट कर सकता था क्या नहीं कर सकता था हाँ करे अगर शेख अब्दुल्ला कहें कि ये बागी है वहां बागी पड़े हैं नहीं है ऐसा नहीं है तो उनको वो तो हमारी कैद में नहीं आता है हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं कुछ भी हो ऐसे कारण से एक दो पांच मुसलमान शूट हो सकते हैं लेकिन अगर श्रीनगर की सारी प्रजा कहें कि शेख अब्दुल्ला कौन है वो अपना घर का है और वो दूसरे शेख अब्दुल्ला के साथ कहें कि वो उनके घर के रहे हैं हम तो हमारा राज्य है शेख अब्दुल्ला का है न उनके साथी का है न महाराजा का है न उसके वजीर का है हम जहां तक उनकी बर्दाश्त करते हैं या तो हम कुछ जानते नहीं है इस कारण से कुछ भी कारण से हम उनकी बर्दाश्त करें तब तो वो हमारे नाम से कह सकते हैं अगर हम बर्दाश्त न करें तो नहीं तो जो मैं आज जूनागढ़ के लिए कह रहा हूँ वही चीज मैं तो असल से काश्मीर के लिए कहता आया राज कहूंगा और मैंने कहा है महाराजा साहेब को भी मैंने सुना दिया है शेख अब्दुल्ला साहेब को भी वो सुनाया गए यहाँ से तब भी मुझको कहकर गए तो मैंने कहा कि एक शर्त है कि अगर मुसलमान और और लोग सब आपके साथ हैं तो तो है तब आप आप ईश्वर का, का नाम देकर मर जाते हैं। और मर जाते मर जाएंगे तो मुझको बड़ा अच्छा लगेगा मैं उसके उससे कोई दुख नहीं मानने वाला हूँ कच्छा ऐसा ताकतवर आदमी और नवजवान है वो मर गए मुझको बड़ा अच्छा लगेगा कि वो उन लोगों के नाम से उनका काम करते हुए वो मर गए और श्रीनगर के जितने लोग उनके साथ वो सब के सब उनके रक्षा करते हुए मर गए इस चरत से वहाँ वो बैठे हैं दूसरी कोई शर्त नहीं है महाराजा साहेब भी उस शरत से बैठे हैं अगर श्रीनगर के लोग कहें कि महाराजा साहेब वो नहीं बैठ सकते हैं तो महाराजा साहेब वहाँ का नहीं रख सकते हैं इसमें मुझको एक तनिक विश्व नहीं है तो जो चीज मैं मैं कश्मीर के लिए कह रहा हूँ कश्मीर के मानी अभी कोई ऐसी भी बात चलती है कि कश्मीर को तीन टुकड़े हैं कि एक तो छोटा टुकड़ा है जिसमें मुसलमान लोग नहीं चाहते हैं एक टुकड़ा ऐसा है कि जिसमें मुसलमानों को हिंदू नहीं चाहते जम्मू तो महाराजा साहेब उसका दो टुकड़ा करे काश्मीर का दो टुकड़ा नहीं हो सकता है हो सके तो पीछे जूनगढ़ का दो टुकड़ा हो जाएगा पीछे हैदराबाद का दो टुकड़ा हो जाएगा सब रियासत का पीछे दो पांच टुकड़े भी बन सकते हैं उसमें से एक टुकड़ा पाकिस्तान में एक टुकड़ा हिंदुस्तान में ऐसी कोई वो बच्चों की रमत है कि हम तो एक सारी बड़ा हिंदुस्तान मुल्क में इतना मशहूर हुआ, हुआ है उसकी उसकी हुकूमत चलाते पीछे हुकूमत चला है उसकी क्या हुआ तुम्हें तो, तो बड़ी बड़ी अदब है लेकिन प्रार्थना यही करूँगा साहब को और जीतने अधिकारी वाह है उनको के वो कहते हैं वो सही बात है कि नहीं सही बात है तो पीछे ये बात मत उठाइए की वहाँ लश्कर लेकर गया आकर गया है तो क्या कर, करके गया है हाँ ये हो सकता है कि वो लश्कर लेकर वो लोग बात है तो पीछे ये बात मत उठाइए कि वहां लश्कर लेकर गया आकर गया है तो क्या कर करके गया है हाँ ये हो सकता है कि वो लश्कर लेकर वो लोग डर गए हैं है, जूनागढ़ के तो माने हिंदू डर गए हैं पीछे मुसलमान भी डर गए हैं मुसलमान को डरने की तो कोई गुंजाइश तो है नहीं लेकिन डरे ऐसा मान लेता हूं तो बुरी बात है तो पीछे वो चल नहीं सकता है तो उसे लश्कर को वहां से जाना है लेकिन अगर वो बात सच्ची है और वो हम मुझको मनाते हैं अखबार में है कि सब लोग उनको बधाई करते हैं अच्छा अभी जो तो अच्छा हुआ अभी हमारा कुछ तो चलेगा या तो हम जानते ही कि थे अधर पड़े थे कि यहाँ चाहे हिंदू मुसलमान हम सभी एक हैं कि नहीं है आपको जानना चाहिए कि मैं तो जो जूनागढ़ गया हूँ जूनागढ़ में जो तो गिरनार पड़ा है गिरनार वो यात्रा का स्थल है वो है हिंदुओं के हाथ में उस पर जो पैसे खर्चे हैं वो हिंदुओं ने खर्चे हैं तो उसका क्या है उसकी उसके मालिक कौन होंगे और क्या वो छीन लिया जाएगा हिंदू के पास से तो इसलिए वो तो हिंदू की रियासत पड़ी है नवाब साहेब तो हैं और नवाब साहेब जब तक वो हिंदू मुसलमान जितने जूनागढ़ में हैं वो उनको चाहते हैं तब तक तो नवाब साहेब रह सकते हैं उनके वारिश रह सकते हैं अगर वो कहें कि नहीं तो फिर से नवाब साहिबान नहीं रह सकते तो मैं कहूँगा कि ये बात जो चल रही है वो अच्छी नहीं चलती है और इस तरह से कहना कि अभी वो तो बागी बन गए हैं यहाँ रूते रूजे से आते हैं और हमारे मुलाकात में हमारे इलाका में आते हैं हमारा इलाका नहीं है वो इलाका हिंदू मुसलमान का है और क्योंकि हिंदू की वहाँ बड़ी अक्सरियत है सुनता हूँ के करीब फीसदी पंचासी वो हिंदू है और पंद्रह वो तो मुसलमान है तो मुसलमान तो बहुत छोटी तादाद मानी जाएगी तो पंचासी तो फीसदी पड़े हैं वो हिंदू कहें और मुसलमान बाकी कहें उनको भी कहना है वो नहीं कहते हैं सब के सब मुखालिफत करते हैं तो वो पंचासी फीसदी उनको देखना होगा कि क्या करते हैं लेकिन आखिर में पंचासी फीद की जो प्रगति है उनको आगे बढ़ना है उसको वो पंद्रह फीसदी मुसलमान है वो रोक नहीं सकते हैं तो अक्षर ये तो उनकी रही है वो जो कहें इसी तरह से होना चाहिए वो कहें कि हमको तो हम हिंदुस्तान में जाते हैं तो पीछे नवाब साहब ने भले उनको कोल दे दिया जिना साहेब को वो निकमा बन जाता है कानून कुशी का है लेकिन जो लौकिक कानून है जो लोग का राज है उसको कोई बुझा नहीं सकता कोई कानून बुझा नहीं सकता ये मैं कहूंगा सब पीछे आखिर में करें क्या एक तरफ से वो कहे कि नहीं वो वो वो निकमे है वो झूठे हैं जो उनका एक एक वो मुद्दत के लिए उनका जो गवर्नमेंट बन गया है वो झूठे हैं यहाँ से सरदार कुछ कहें तो वो भी झूठे हैं सरदार कहें वो गवर्नमेंट कहें कि नहीं हम तो झूठे नहीं हैं देख लो और वो, वो कहें कि वो जो कुछ भी कहते हैं झूठे हैं तो उसका इंसाफ कॉल करें तलवार तलवार कभी ना करें मेरे हिसाब से तो तो उसके लिए तलवार कोई पंच करें पंच कहें कि उसमें कौन हैं और करने वो लश्कर चले गए हैं तो उनके कहने से गए हैं कि खामुखा गए वो भी पंच करें पंच कैसे हो सकता है वो तो सीधी बात है दोनों पार्टी मिलकर किसी को मेल बनावेगा तो हिंदुस्तान में काफी लोग पड़े हैं उनको पंच बना लो और हमेशा तो, तो, को को तो कोई परवाह नहीं पड़ी है कि सारे जगत में से किसी को दोनों मिलकर बनाते हैं तो, तो हमारा काम चले अगर नहीं करते हैं तो पैसे मैं समझता हूँ कि हम आज तो बेहाल तो पड़े हैं और हमारे इतने लाखों लोग जिसको न खाना पूरा मिलता है न रहना पूरा मिलता है न ऊपर छप्पर पड़ा है ऐसे दुखी पड़े हैं उनको दुखी ही रहना है हाँ मेरी बात माने और कहें कि दुखी हम क्यों माने हम तो जिस जगह के थे लाहौर के लाहौर में जाकर मर जाएंगे हमारे भाई है वो हमको मार डालेंगे तो आज फैसला हो जाता है सबका सब लेकिन ऐसा दिन कहाँ से कि जो मैं कहता हूँ वो सबको मना सकूँ सब मेरी बात माने छोटे